शो कहे वाजिद पुकार Talks on the Songs of Wajid Given at the Sha Community International Pune India Discourse Number 5 Sadaseeti neh lage <laughs> to laiye जे घर होवे हण तो तु न छटक जे नर मूरख जान सो तो मन में डरे हरी हाँ जिद सब कार्य जिध हृपा जे वे करे बेग करूँ पुन दान बैर क्यों बनते है दिवस खड़ी पल जाम जुरा सो गिनत है मुख पर दे है ताप सूज सब लूटी है हरी हा जम जाली मसू वाजिद जीव नहीं छूट है कहे वाजिद पुकार सीख एक कसून रे आडो बांकी वार आई है अपना पेट पसार बड़ा क्यों कीजिए हरी हाँ सात कार और कों डीजिए धन तो सोई जान धनी के अर्थ है बाकी माया बीर पाप को करत है जो बोला गिला बुझावे भन रे हरिहाजिद बैठ पत्थर किना पार गयो कौन रे जो भी है कुछ गांठ के दीजिए साई सब ही मही नाही क्यों कीजिए जाके किता को क्यों ना सुख सो वही हरी हाँ संत लुणेवा खेत जो बो वही जो ध मुहे ते गये रहे थे जाही ंगे धन साचताँ दिन रेण कहो कुण खाहिंगे तनु धन है मिजमान दुहाई राम की हरी हाँ देले खर्च खिलाए धरी की काम की गहरी राखी गोय कहो किस काम को या मायाबाजीद समर्पो राम को गोली मैली पुकारे दास रे हरि हां फूल धूल में धरे बा कहे वाजिद पुकार साधा से ने लगे तो लाइये जे घर हो बहान तहु न छिटकाइये जय नर मूर्ख जान सो मन में डरे हरिहा वाजिद सब कारज सिद्ध होए कृपाजे वह करे एक एक शब्द बहुमूल्य है हीरो में तोला जाए ऐसा साधा सेती नेह लगे तो लाइए प्रेम करना हो तो किसी साधु से करना प्रेम ही करना हो तो साधु से करना कर सको तो साधु से करना क्योंकि बाकी सब प्रेम डुबाने वाले हैं साधु से हुआ प्रेम पार लगाने वाला है साधु से हुआ प्रेम सत्य से हुआ ही प्रेम है साधु का अर्थ झरोखा जिससे सत्य की थोड़ी सी झलक मिली साधु का अर्थ है जिससे बिजली कौंध गई राह दिखी मार्ग मिला। साधु का अर्थ है हमारे पास तो आंखें नहीं है हमें तो परमात्मा की कोई प्रतीति नहीं होती लेकिन किसी के पास आंखें और किसी को उसकी प्रतीति हुई है और उसके पास भी बैठ जाते तो वर्षा की दो बूंदे हम पर भी पड़ जाती साधु से प्रेम का अर्थ है सत्संग शास्त्र से नहीं मिलेगा सत्य क्योंकि शास्त्र तो मुर्दा है शास्त्र में तो तुम वही पढ़ लोगे जो तुम पहले से ही जानते हो शास्त्र में तो तुम अपने को ही पढ़ लोगे साधु जीवंत साधु का अर्थ है अभी शास्त्र जहां पैदा हो रहा है शास्त्र का अर्थ है कभी वहां साधु था साधु तो जा चुका है रेत पर पड़ पड़े चिन्ह रह गए हैं पक्षी तो उड़ गया पिंजड़ा पड़ा रह गया है शास्त्र का अर्थ है साधुओं की याद साधु का अर्थ है शास्त्र जहां अभी पैदा हो रहा है जहां शास्त्र में अभी नए पल्लव आ रहे हैं नई कलियां उग रही नए फूल घिर रहे हैं फूल शब्द में तो सुगंध नहीं होती ऐसे ही शास्त्र में भी सुगंध नहीं होती क्योंकि शास्त्र तो केवल शब्द मात्र और कितना ही तुम पाक शास्त्र पढ़ो इससे भूख ना बुझेगी भोजन पकाना होगा भोजन ही भूख मिटाएगा साधु भोजन है उसके पाठ उसकी शिक्षाएं उसकी देशनाएं, उसकी मौजूदगी सब पौष्टिक है जीसस ने कहा है अपने शिष्यों से कर लो मेरा भोजन पी लो मुझे खा लो मुझे पचालो मुझे इसी अर्थ में कहा है फिर पीछे तुम दोहराओगे शब्दों को फिर शब्दों को कितना ही दोहराओ उन दोहराए गए शब्दों से तुम्हारा मस्तिष्क भरा भरा हो जाए तुम्हारे प्राण तो खाली के खाली ही रहेंगे साधु अभी जीवत तरंग है, अभी वहां संगीत उठ रहा है अभी कान खोलो अभी हृदय खोलो तो तुम्हारे भीतर भी दौड़ जाए लहर तुम भी कंपित हो उठो तुम भी नाच जाओ तुम्हारी आंखें भी गीली हो जाएं, तुम भी भीग जाओ साधा से नेह लगे तो लाइए बन सके तो एक बात बना लेना कहते हैं वाचित कहते हैं पुकार पुकार के कि बन सके जिंदगी में कुछ बनाने जैसा है अगर तो एक बात है सत्संग में डुबकी लगा लेना किसी साधु से मैत्री बना लेना किसी साधु के प्रेम में पड़ जाना और निश्चित ही यह प्रेम जैसा ही मामला है जैसे प्रेम हो जाता है ऐसे ही सत्संग है प्रेम कोई कर नहीं सकता या कि तुम सोचते हो कर सकते हो किसी की आज्ञा पर तो प्रेम नहीं किया जा सकता कोई कहे कि करो इस व्यक्ति को प्रेम और व्यक्ति कितना ही सुंदर हो और कितना ही मोहक हो लेकिन कैसे प्रेम करोगे प्रेम कोई कृत्य तो नहीं है जिससे तुम जन्मा लो और अगर करोगे तो अभिनय होकर रह जाएगा नाटक हो जाएगा हां छाती से छाती लगा सकते हो गलबाही डाल सकते हो लेकिन हृदय तो कोसों फासलों पर रहेंगे हड्डियां मिल जाएंगी भीतर छिपे हुए प्राण तो एक साथ नहीं नाचेंगे गले में बाह डालने से तो कोई बाह नहीं डलती प्राण तो दूर दूर ही रह जाएंगे अनंत फासला होगा अभिनय हो जाएगा अभिनय तो प्रेम नहीं इसलिए प्रेम कोई कृत्य नहीं है जिसको तुम कर सको प्रेम तो घटना है जो घटती आकाश से उतरती है। और तुम भर जाते हो जैसे वर्षा होती मेघ घिरते ऐसे ही आकाश में मेघ घिरते हैं प्रेम की ओर बरसते हाँ यह सच है कि जो घड़ा उल्टा रखा हो वह आकाश से बरसते मेघ के क्षण में भी खाली का खाली रह जाएगा जो घड़ा सीधा रखा हो वह भर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा हमारे हाथ में इतना है कि हम अपने घड़े को सीधा रखें और जब प्रेम आए तो हम अंगीकार करें हम अपने खिड़की द्वार दरवाजे खुले रखें और जब प्रेम का झोंका आए तो हम उसे आनंद से स्वागत करें मंगल गीत गाए प्रेम के हवा के झोंके को हम ला नहीं सकते बुला भी नहीं सकते पुकार भी नहीं सकते आता है तब आता है प्रेम की ये महत्वपूर्ण घटना तुम समझ लेना होता है तब होता है आदमी के हाथ के बाहर है और जो आदमी के हाथ के भीतर है वही परमात्मा के हाथ में है जो आदमी के हाथ के बाहर है वही परमात्मा के हाथ में है जो आदमी कर लेता है वह तो दो कौड़ी का है जो आदमी के हाथ के भीतर है वह आदमी से छोटा है प्रेम ऐसी घटना है जो तुमसे बड़ी है प्रेम तुम्हारे भीतर नहीं घट सकता हां तुम अपने को प्रेम में समाविष्ट कर ले सकते हो तो खुले रहना वाजिद कहते हैं साधा स्थिति नेह लगे तो लाइए जब घटना घटने लगे तो रोकना मत लग सके तो लग जाने देना ये प्रेम बने तो बन जाने देना बाधा मत डालना और हजार बाधाएं डालता है मन क्योंकि मन प्रेम के बड़े विपरीत है मन क्यों प्रेम के विपरीत है मन इसलिए प्रेम के विपरीत है कि प्रेम में मन को मरना होता है प्रेम तो मन की मृत्यु पर ही खड़ा होता है मन को तो मरना होता है अहंकार को मरना होता है मैं भाव को मरना होता है प्रेम की बुनियाद ही अहंकार की मृत्यु पर रखी जाती अहंकार की जली हुई राख पर ही प्रेम का मंदिर उठता है इसलिए अहंकार डरता है मन भयभीत होता है मन हजार उपाय करता है बच निकलने के भाग जाने के इस बात को ख्याल में रखकर वाजिद कह रहे हैं हो सके तो हो जाने देना रोकना मत साधन से तिनेह लगे तो लाइए अगर साहस बन सके तो हो जाने देना यह अपूर्व घटना जब प्रेम बनता हो तो लाख मन कहे लाख तर्क दे और मन के पास बहुत तर्क है मन के पास तर्क ही तर्क हैं और तो कुछ है भी नहीं और प्रेम तर्क नहीं है प्रेम अतर्क है जैसे समझो जिनका मुझसे प्रेम बन गया है उनसे कोई पूछे उत्तर नहीं दे पाते उत्तर देने का कोई उपाय नहीं उन्हें कोई भी कह सकता है तुम पागल हो गए हो वे अपनी सुरक्षा भी ना कर पाएंगे वे विवाद भी ना कर सकेंगे उनके ओठ सी रह जाएंगे उनसे शब्द भी ना फूटेगा और अगर उन्होंने चेष्टा करके कुछ कहा तो उनको खुद ही दिखाई पड़ेगा कि यह वह नहीं है जो हम कहना चाहते थे यह वही नहीं है जो हुआ है शब्द बड़े छोटे प्रेम आकाश जैसा विराट कैसे समाओ शब्दों में उसे और प्रेम अतर्क इसलिए कोई नहीं कह सकता कि क्यों हो गया प्रेम के लिए कोई क्यों का उत्तर नहीं साधारण प्रेम के लिए भी क्यों का उत्तर नहीं होता तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए या किसी पुरुष के प्रेम में पड़ गए या किसी से मैत्री बन गई और तुम सो कोई पूछे क्यों तलाश हो खोज कोई उत्तर सूझता नहीं और जितने उत्तर तुम दोगे सब झूठे जैसे तुम कहोगे कि स्त्री सुंदर है इसलिए मगर ये स्त्री सुंदर है और भी तो सैकड़ों लोग हैं वे कोई इसके प्रेम में नहीं पड़े और ये स्त्री सुंदर है एक दिन पहले तुम्हारे प्रेम में पड़ने के एक दिन पहले ये स्त्री तुम्हारे सामने से निकली होती तो तुम प्रेम में नहीं पड़ गए होते हो सकता है ये तुम्हारे मोहल्ले में ही रही हो वर्षों तुमने इसे आते जाते देखा हो और कभी प्रेम की तरंग नहीं उठी थी और एक दिन उठी और घटना घटी शायद इसके पहले तुमने ध्यान भी ना दिया हो कि कौन है शायद इसका चेहरा भी ठीक से ना देखा हो अब कहते हो क्योंकि यह सुंदर है इसलिए प्रेम हो गया सुंदर यह कल भी थी परसों भी थी सुंदर यह सदा से थी आज क्यों प्रेम हुआ इस क्षण में क्यों प्रेम हुआ तुम उल्टी बात कर रहे हो यह स्त्री सुंदर मालूम होने लगी क्योंकि प्रेम हो गया है तुम कह रहे हो कि सुंदर होने के कारण प्रेम हो गया है प्रेम हो जाने के कारण अब यह सुंदर मालूम होती जिससे प्रेम हो जाता वही सुंदर मालूम होता है इसलिए लोग कहते हैं किसी मां को अपना बेटा कुरूप नहीं मालूम होता किसी बेटे को अपनी मां कुरूप नहीं मालूम होती जहां प्रेम हो जाता है वही सौंदर्य दिखाई पड़ने लगता है प्रेम की आंख ही सौंदर्य की जन्मदात्री तो साधारण प्रेम के लिए भी निरुत्तर हो जाना पड़ता है इतना ही कह सकते हो बस हो गया असहाय अवश्य अपने हाथ में नहीं जब साधारण प्रेम के संबंध में ऐसी बात है जो कि तुम्हारे निम्नतम व्यक्तित्व से घटता है तुम्हारे जीवन की सबसे नीची ऊर्जा से घटता है काम वासना से घटता है प्रेम की तीन सीढ़ियां काम प्रेम भक्ति काम सबसे नीची घटना है आमतौर से जिसको तुम प्रेम कहते हो वो काम वासना ही होती है उसके रहस्य तुम्हारे शरीर के भीतर छिपे होते हैं उसके रहस्य तुम्हारी काम वासना की वृत्ति में दबे होते हैं उसके रहस्य तुम्हारे हार्मोन और तुम्हारा रसायन शास्त्र उसका रहस्य तुम्हारा अचेतन चित्त है काम वासना को ही लोग प्रेम कहते सबसे निम्नतम ऊर्जा तुम्हारी जो है जीवन के सीढ़ी का जो पहला सोपान है उसका भी तुम तो उत्तर नहीं दे पाते वह भी बेबूझ मालूम होती है बात प्रेम काम के बात की सीढ़ी प्रेम और अर्चन की बात है और सूक्ष्म हो गई ऐसा समझो कि काम घटता है तुम्हारे सारारिक रसायन में तुम्हारे शरीर की भौतिक प्रक्रिया में प्रेम घटता है तुम्हारे हृदय की गहराइयों में प्रेम मानसिक है काम शारीरिक है भक्ति आध्यात्मिक है वह तो तुम्हारे शरीर मन दोनों के पार है वह तो तुम्हारी ऊंची से ऊंची सीढ़ी है वह तो तुम्हारी ऊंची से ऊंची उड़ान है उस भक्ति को ही नेह कह रहे हैं इसलिए प्रेम नहीं कहा नेह कहा प्रेम से तुम्हें शायद भूल हो जाए शायद तुम प्रेम से सामान्य प्रेम की बातें समझ लो इसलिए वाजिद ने उसे नेह कहा यह तो सबसे ऊंची घटना है और जितनी ऊंची होती जाती है बात उतनी ही मुश्किल होती जाती उतनी बेबूझ होती जाती उतनी रहस्यपूर्ण होती जाती आश्चर्यचकित विस्मय विमुक्त तुम ठगे से रह जाते हो तुम लुटे से रह जाते हो अवाक श्वासें बंद विचार बंद तर्क तो कप के बहुत पीछे छूट गए जैसे उड़ती धूल कारवां के पीछे छूट जाती कारवां तो कितना आगे बढ़ गया नहीं उत्तर नहीं उत्तर कोई नहीं दे पाएगा तुमने किया होता तो उत्तर भी दे पाते तुमने किया ही नहीं तुम पर प्रसाद की वर्षा हुई परमात्मा उतरा है और तुम्हारे प्राणों को आंदोलित कर गया है परमात्मा आया है और उसने तुम्हारे हृदय तंत्री के तार छेड़ दिए परमात्मा आया और तुम्हारी बांसुरी में एक फूक मार गया एक टेर मार गया उसी टेर का नाम ने उसी टेर का नाम भक्ति प्रार्थना है